मधु विद्या मधु अस्ृथिव्य सर्वाण भूता मधु यस्यमसृथिव्या तेजो मोमृतम पुरष अयमे स योम आत्मा इदमृत ब्रह्म दम सर्व यह पृथ्वी मधुविद्या यह पृथ्वी सबभूतों का मधु सार है सबभूत इस पृथ्वी का मधु है जो यह इस पृथ्वी में तेजो में अमृत में पुरुष है यही वह जो यह आत्मा है यह ज्ञान अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है अयम आकाशा भूता मधु अस आकाश से सर्वाणी भूता जकाशे तेजो मृतमयुरषा अयम सहय आत्मा इदमृत ब्रह्म इदं सर्व यह आकाश सब भूतों का मधु है सब भूत इस आकाश के मधु हैं जो यह इस आकाश में तेजों में, अमृत में पुरुष है यही वह जो यह आत्मा है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है अयम धर्म सर्व भूता मधु अस धर्म से सर्वाणी भूता याएस्म धर्म तेजोमयामृतमयुरस अयमे सोयम आत्मा इदमृत ब्रह्म इदम सर्व यह धर्म सब भूतों का मधु है सब भूत इस धर्म के मधु हैं जो यह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 योयम आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म एवं सर्व मानवता सद्भूतों का मधु है सद्भूत इस मानवता के मधु है जो यह इस मानवता में तेजो में अमृत में पुरुष है यही वह जो यह आत्मा है यह अमृत है यह ब्रह्म है यह सर्व है अयम आत्मा भूता मधु अस्य आत्मन सर्वाणी भूता मधु यमे तेजो मोमृतमयरुष अयमे स आत्मा इदंत ब्रह्म इदम आत्मा सब भूतों का मधु है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 अत्यनुशासनम वह यह ब्रह्म जिसके पूर्व कुछ नहीं अपूर्व जिसके पश्चात कुछ नहीं अनपरम जिसके अंदर कुछ नहीं बाहर कुछ नहीं यह आत्मा ब्रह्म सबका सब रूप से अनुभव लेने वाला यह सारे वेदांत की शिक्षावन है नमो व्यम ब्रह्म निष्ठा कूम जनको वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञ कुरु पंचाला ब्राह्मणा अभी समेता बभूवु तह जनक वैदेह विजिज्ञा बभूव अनुचालतम इति सहगवाम सहस्रम अवरोधि दस दस पादा एक, एक श्रृंग आब्धा बभू हम ब्रह्मनिष्ठ को नमस्कार करते हैं विदेश जनक ने बहुत दान दक्षिणा देकर यज्ञ किया था वहाँ कुरु और पांचाल देश के ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे उस वैदेहजनक को जानने की इच्छा हुई कि इन ब्राह्मणों में सांग सांगवेदाध्यायी कौन है उसने अपनी गौशाला में एक हजार गाय बांधकर रखी थी हर गाय के दोनों सिखों में दस दस स्वर्ण मुद्राएं बंधी थीं तान हो वाच ब्राह्मणा भगवंत यो वो ब्रह्मेष्ठ स एता उदजता मीती तेह ब्राह्मणादीषु अथ अच्छा याग्यवल्य स्वये ब्रह्मचारिण उच तेता सौम्य उदज उदाचकार तेह ब्राह्मणस तेहब्राह्मणस चुकुलु कथम नो ब्रह्मेष्ठो ब्रवीतेति अथ जनक वैदेह स्रोता अच्छल बभूवा सैरम पपक्ष तमो खलो नो याग्वल्क्य ब्रह्मिष्ठसी हो नमो वम ब्रह्म निष्ठा कूम गोका वैम उनको जनक ने कहा हे पुज्य ब्राह्मणों आप में जो ब्रह्मिष्ट सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी हो वह इन गायों को ले जाए उन ब्राह्मणों को साहस नहीं हुआ तब याज्ञवल्क ने अपने ही ब्रह्मचारी शिष्य को कहा हे सौम्य सामस तुम इन गायों को ले जाओ वह उनको ले गया बाकी वे बाकी ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए और बोले हम सब में यह अपने को ब्रह्मिष्ट कैसे कहता है असल जनक का दृत्मिष था उसने उसे याज्ञवल्क को पूछा याज्ञवल्क तुम तो सचमुच हमसे ब्रह्मिष्ट हो गया वह याज्ञवल्क बोला हम ब्रह्मिष्ट को नमस्कार करते हैं हम केवल गोकाम गाय की इच्छा करने वाले हैं इसलिए गायों को ले गए